इस वृत का पालन करने वाली स्त्री का पती सदा उसके अधीन तका है और उसे अपने प्राणों से भी अधिकमानता है जनक्रमें व्रत श्त्री राज पत्नी होकर राज्यसुफ्का उपभोग करती है अब योगथत्रृत्या वृत स्यम्हां व्रत व्यूवत तथा जन्वान्तर में भी विद्वा ना हो ऐसे वृत का आप वर्नन करें भगवान स्री कृष्ण बोले महराज इसी विशय को भगवती पारवती जी ने भगवान शिव से और अरुधंती ने महरिशी वसिष्ट जी से पूछा था उन लोगों ने जो कहा वही आपको सुनात मार्ग शीश मास के शुकल पक्ष की दृतिया को पवित्र चरित्र वाली इस्त्री रात्रे में पायस भख्षन कर, शिव और पारवती को दंदवत प्रणाम करें। तृतिया तिथी में प्रातह गुलर की दातुंचे दंतधावन कर स्नान करें। शाली चामल के चूरण स रात्री में जाग्रण कर शिव पारवती का कीर्तन करती हुई भूमि पर शेन करे और चतुर्ती को प्राथा उठकर दक्षण के साथ उस प्रतिमा को अचार्य को समर्पित कर शिव भक्त ब्रहम्मनों को उत्तम भोजन करा कर संतुष्ट करे ब्रहमण दमपती की भी यथा � बारा महिनों में क्रमश शुव पार्वति जी की नामों से पूजा करनी चाहिये मारगशीश में शुव पार्वती के नाम से नाम से पोश में गिरिश और पार्वती नाम से माँग में भगव और भवनी नाम से पांगुन में महादेव और उमा नाम से चैत्र में शंकर � त्रिलोचनपशुपती और शक्ती नाम सेृ श्रामण में शुरींकंठ और सुता नामसेृ बाद्रपद में भीम करता रा नाम सेृ और दुरुगा नाम से, में नाम से कार्तिक में इशान और शिवा नाम से कारतिक में श्राम। द्रड़ फळ फालप कल कुप्ज मल्लिका पाढ़र शुएत कमल कदंब तगर द्रूण तथा मालती इन पुष्पों से पूजा करनी चाहिए इस प्रकार मार्ग शीष से वृत प्रारंब कर कार्तिक में वृत का उध्यापन करना चाहिए उध्यापन में सुवर्ण कमल दोवस्त्र ध्वजा दी और बारा ब्राहमन युगलका यथा शक्ती पूजन कर स्वरनः में शिव पारवती की मूर्टी बनवा कर उन्हें तामर पात्र में स्थापित कर उसी पात्र में चोसट मोती कूशट मूंगा चोसट पकुछ राज रगकर उस पात्र को वस्तृ से ढखकर आचार्य को समर्� दीन अंध और कृपण को अन्य बाटना चाहिए किसी को भी उस दिन निराश नहीं जाने देना चाहिए यदि इतनी शक्ति ना हो तो कुछ कम करें किंतु वित शाध्य ना करें इस व्रत के करने से रूप सौभाग्य धन आयू पुत्र और शिवलोग की प्राप्ति होती है पति व्रता इस्त्री कभी भी पति पुत्र सोभाग्य और धन से व्युक्त नहीं होती और शिवलोक में निवास करती है। उमा महिश्वर व्रत की विधी। महराज उदिश्टिन ने कहा भगवन जिस व्रत के करने से इस्त्रियों को अनेक गुडवान पुत्र पौत्र सु भगवान श्री कृष्ण बोले महाराज सभी व्रतों में स्रेष्ट एक व्रत है जो उमा महेश्वर व्रत कहलाता है इस व्रत को करने से स्त्रियों को अनेक संतान दास दासी आभूशन वस्त्र और स्वभाग की प्राप्ति होती है इस व्रत को अपसरा विद्या� और अढ्या सभी उत्तम इस्तियां भी इस व्रत को करती हैMPरुमति पार्वति ने स्वभाग्या अरिफ्धात्य तथा मनुष्यफ्यफ्य प्रदान करने वाले और अदृत्मितिय। ने मुझतिया करने वाले इस्तित का दुर्भगा ह्यआर किर्व안 � दृष्भाति प marketed दर्म परायण इस्त्री इस्वर्त में मार्ग शीष मास के शुक्ल पक्ष्कीत्रतिया पिथी को नियम पूर्वक उपवास करें प्राथा उठकर पवित्र गंगा आदी नदियों में स्नान कर शिव पारवती का ध्यान करती हुई यह मंत्र पढ़े और भगवान शंकर की अ ये निवारे खुष्म आन चाहई हैं निवास करने वाली है ल्हादेवी भग्वती भार्वती आप भग्वान शंकर के आदेश्रीमें निवास करने वाली आपको प्रणाम है उन्हां घर आकर शरीर की शुद्धी के लिए पंच गव्य पान करें और प्रतिमा के दक्षण भ दीप और घी में पकाई गए नई वैध्यों से भक्ति पूर्वकुन की पूजा करे। इसी प्रकार बारा महिने तक पूजन कर प्रसन्य चित हो वृत का उध्यापन करे। भगवान शंकर की चांदी की तथा भगवती पारवती की सुवर्ण की मूर्ती बनवा कर दोनों चंदन शुएयत पुश्प शिवएत वस्त्रादि से भगवान शंकर की और कुम्कुम रक्ट वस्त्र रक्त पुश्प आदि से भगवती पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए फिर शिव भक्त वेध पाथी शांत चित ब्रामण को भोजन कराना चाहिए सभी को दक्ष सभी लोकु के पिता महा भगवान शिव एबं पार्वती मेरे इस व्रत के अनुष्ठान से मुझ पर सदा प्रसन्य रहें। इस प्रकार रातन करके क्रोध रहित ब्रह्मन को सभी सामग्रियां देकर व्रत को समाप्त करें। इस व्रत को जो इस्त्री भक्ति पूर्वक क मनुष्य लोक में उत्तम कुल में जन्म ग्रहन कर रूप योवन पुत्र आदी सभी प्रदार्थों को प्राप्त कर बहुत दिनों तक अपने पती के साथ सांसारिक सुखों को भोगती है उसका अपने पती से कभी व्योग नहीं होता और अंत में वह शिव शायुज को प्र खूत्र एवं सोभाग्ययपरत सभी व्यादियों के एक श् Bailey कुनिय तथा सुख्य प्रहदान करने वाले रंभातरितियपरत का वर्नन करता हूं यह व्रत संत्नियों से एउत्पन-कलेश का श्यम्स्क त不知道 एशुर्य� с अंतर से नियुतिय दे वृति की प्रसंटा के लिए � मार्ग शीश मास के शुक्ल पक्ष की तृतिया तिथी को प्राथा उठकर दंतधावन आदी से निव्रित हो भक्ति पूर्वक उपवास का नीयम ग्रहन करें वह सर्व प्रथम व्रत ग्रहन करने के लिए देवी से इस प्रकार प्राथन करें देवी मैं पूरे एक वर्� जिससे इसमें कोई विग्ण ना उत्पन हो। इस प्रकार इस्त्रिया पुरुष्य व्रत का संकल्प करें और मन में व्रत का निश्य कर सावधानी बर्तते हुए नदी तलाव अथ्वा घर में सनान करें तदनंतर देवी पारवती का पूजन कर रात्री में कुश एवं लवन प्रदान करें यथा शक्ति गौरिश्वर भगवान शिव को प्रतन में पूर्वक भोग निवेदित करें